<coughs> प्राणुस््रोत्रोपंद्रिया ब्रह्मोपनिषदं छान तृतीय अध्याय पंद्रह दस खंड तक विचार हो गया जिसमें पुत्र के आयु की वृद्धि के लिए पिता उपासना करता है ऐसा बताया तो अपना अधूरा काम जो पढ़ना बाकी रह गया यज्ञ करना बाकी रह गया यज्ञ का फल भोगना बाकी रह गया वो तो पुत्र रूप से पूरा होता है पुत्र उसका पिता के जो कमी है उसकी पूर्ति करता है इसलिए उसको पुत्र कहा गया है तो पुत्र की आयु लंबी आयु हो तो ये कर्म करेगा भेद पड़ेगा ये क्या करेगा फल के लिए तैयारी करेगा इसको लेकर एक उपासना बताएगा किंतु तो आगे कहना चाहते हैं पुत्र की आयु तो लंबी हो अपनी आयु न हो फिर भी कोई काम नहीं पुत्र आदि फल से युक्त होने के लिए अपनी भी लंबी आयु होनी चाहिए इसके लिए स्वयं की दीर्घ जीविता के लिए लंबी आयु के लिए उपासना करने का यह प्रसंग है एक वृत्तम अवद्य पुरुषोभाव इत्यादि खंडांतरम अवतारेगी पूर्व की बातों का अनुवाद करेंगे हम पूर्व प्रसंग वृत्तम पूर्व प्रसंगम पूर्व प्रसंग को अनुवाद कर इत्यादि मंत्र आने वाला है इसके अब खंडांतर अब हमें सोलह सखंड ही आरंभ करना चाहते हैं कहा से मा पुत्रायुषे उपासना भक्तम पुत्र की आयु संबंधी उपासना कही गई पुत्र आयुषे आयु, आयु उपासना भक्तम पुत्र के आयु के लिए उपासना कही गई और जप से जब भी कहा <coughs> जब भी बता दिया अरिष्टम को प्रबद्धे भू प्रबद्धे प्राण प्रबते इत्यादि उबत्ते स्व प्रबत्ते इत्यादि अथवा इदानी आत्मनो दीर्घ जीवन अब अपने ही आत्मा मैंने स्वयं स्वयं की लंबी आयु के लिए आप मे दीर्घ जीवन आया अपना ही दीर्घ जीवन के लिए इदम उपासन या आगे कहे जाने वाली उपासना तो पुरुषों बाल यज्ञ इत्यादि करके उपासना करता है चपम जपंग जब भी करता है बताएंगे विधान करती हुई श्रुति कहती है आह श्रुति श्रुति कहती है जीवन भी जीवन ही स्वयं पुत्रादि फले न युद्धते ना ही अस्मा जीवन जीते ही अपना जीवन रहेगा तो स्वयं जीवन हो स्वयं का जीवन हो तभी पुत्र आदि फल से युक्त होगा अपना जीवन ही नहीं रह गया तो पुत्र आदि फल से संबंध हो ही नहीं सकता इसलिए अपने जीवन की भी आवश्यकता है इत्यादि आत्मान यज्ञ संपादन अपने को यज्ञ के रूप में संपन्न करता है विधि यज्ञ जो होते हैं उसमें प्रात सवन मध्यान्ह सवन सायं सवन तीन बार विशेष यज्ञ होता है माने मंत्र पढ़ना होता है पढ़ना होता है। तो वो सवन कहते हैं उनको इसी प्रकार यहाँ भी तीन जीवन के तीन भाग करके यहाँ पर ये कहना चाहेंगे 24, चौवालीस अड़तालीस ये का तीन भाग करके चाहेंगे एक सौ सोलह वर्ष हो जाएगा जीवन का ऐसा ऐसा करके उपासना पता नहीं हो जाएगा ये कहना चाहते हैं ठीक है कहते हैं क्यों यदि आत्मनो दीर्घ जीवन समर्थित है तथा अपने लंबी आयु क्यों समर्थन किया जाता है अपने लिए लंबी आयु के समर्थन क्यों पुत्र तो की लंबी आयु के लिए तो हो गया पिता के जो अधूरा काम वह पूरा करता है वो इसलिए उसकी लंबी आयु की आवश्यकता है पूर्व ने कहा ठीक है किन्तु अब अपनी दीर्घ जीवन अपना आत्मा में स्वयं का जीवन दीर्घ जीवन सब कि समर्थित है समर्थन क्यों किया जाता है इसको प्रश्न आया था जीवन ही स्वयं पुत्र आदि फल नहीं चेतना था वाचन स्वयं जीवित हो तो पुत्र आदि जो फल होगा उसे युक्त हो सकता तो तो है नहीं तो नहीं हो पाएगा स्वयं नहीं रहेगा तो कहा फल से युक्त होगा ठीक है कहा यथोक्त फल है तो भूताम विद्या उत्थापय थी माने लंबी पुत्रादि फल से युक्त होने के लिए विद्या उत्थापय थी विद्या उपासना का उत्थापन करते हैं इत्यतः वाचिन का इत्यथा आत्मा यज्ञ अपने को यज्ञ संपन्न करता है में प्रातज्ञ में सा तीन ये संपन्न करता है एक आते मंत्र है पुरुषो भाव तस्या चुशति वर्षा तत्त शवनम चंश्यक्षरा गायत्री गायत्रा शवनम तदस्वसोन्वायत्ता शाणावशव एकदम सर्व वाषय पुषो वाव ता चंशति वर्षा तात शवनम चंश्यक्ष गायत्री गायत्रा शवनम सवो अन्वायत्तावर्व भाषयती पुरुषो वावक्य शरीर एक शरीर ये कैक्य है, है। तेज उस इस शरीर के 24 वर्ष तक जन्म से लेकर 24 वर्ष होगा 24 वर्ष तक वर्षा प्रात तत्पात सवन जो चौबीस वर्ष होंगे उसको प्रातसवन माना जाता है क्यों गायत्री छंद छंद में चौबीस अक्षर है उसके साथ इसका सादृश है।, है एक गायत्री छंद में चौबीस अक्षर है एका तो तो प्रात प्रातसवन कहा जाता है चौबीस वर्ष तक क्यों चतुर्विश अक्षरा गायत्री चौबीस अक्षर वाली गायत्री छंद है गायत्री छंद चौबीस अक्षर वाली वाला है और गायत्र प्रातःवन प्रात सवन गायत्री संबंधी होता है प्रातः जो होता है गायत्री संबंधी होता है प्रातः गायत्र गायत्री संबंध को गायत्र बोला गायत्र होता है इसलिए ये पुरुष का जो 24 वर्ष है मनुष्य का 24 वर्ष की समय तक जो होता है वो प्रात स्वन माना जाता है सदस्य वसु अनुवायित इस पुरुष में वसुलोक अनुगत है प्रातः में बसुलोक अनुगत होते हैं बसु लोग अनुगत होते हैं तो वो पशु कौन है तो कहा प्राण ये जो मुख्य प्राण और गौण प्राण दो प्रकार के प्राण हमारे शरीर में है इंद्रियां गौण प्राण है और मुख्य प्राण जो उच्छा प्रश्वास होता है वो मुख्य प्राण है ये सभी को प्राण से कहा जाता है यही पशु है ये ही इनम सर्वम ये सबका आश्रय देने वाले यही होते हैं अगर प्राण नहीं रहे तो शरीर का कोई मतलब नहीं होता सबको बास देने वाले शरीर को निवास कराने वाले प्राणी होते हैं प्राण है तो सब कुछ है प्राण नहीं तो कुछ भी नहीं प्राण मुख्य प्राण और इंद्रिया ये सब मिलकर सर्वम बासंती सारा जो कुछ प्राणी यहां है सबको ये बास देते हैं वसंती बासंती दोनों अर्थ करेंगे प्राण एक टिप्पणी है चतुर्विंश अक्षरा गायत्री कहते हैं यद्यपि यहाँ पर प्रश्न आता है गायत्री संदर्भ में तेईस अक्षर मिलता है बोला जाता है चौबीस अक्षर कैसे बोला होगा उस विषय में यहाँ पर ये कहा जाते हैं टिप्पणी में कहते हैं चतुर्विंश अक्षरा गायत्री इति ऐसा कहा तथा संस्कार रत्नमालाया संस्कार रत्नमाला नाम का पुस्तक है उसमें कहा है कार्य करते हैं संस्कार रत्नमाला नाम को पुस्तक है उसने ये बातें बताई क्या बताया अक्षरां अक्षराम गायत्री प्रजय सर्वान बरडान अविद्याये देवतां अर्थमय बचाती ऐसा कहा है चौबीस अक्षर वाली गायत्री को जब करना चाहिए हृदय में माने मन में हृदय माने मन में हृदय में जब करना चाहिए ये कहा चतुर्विशति अक्षराम गायत्री जो चौबीस अक्षर वाली गायत्री है प्रजपन हृदय हृदय माने मन में जब करता हुआ व्यक्ति सर्वान वर्णान विध्याय एक एक वर्णों का चिंतन करें गायत्री मंत्र में जितने अक्षर हैं एक एक वर्णों का माने वर्ण लेते समय में हल अच अलग अलग सभी ले लिया जाता है केवल अक्षर गिनेंगे तो केवल अच गिना जाता है स्वर का गिनती होगी अच गिनते समय में वर्ण गिनते समय व्यंजन का भी होगा स्वर का भी होगा दोनों सर्वान वर्णान का सभी वर्णों का चिंतन करे चिंतन करे और देवताम अर्थ में बचा उन वर्णों का कौन कौन देवताओं हम उसके भी और अर्थ का भी चिंतन करे उन वर्णों का वर्णों का चिंतन अर्थों का चिंतन और देवताओं का भी चिंतन करे गायत्री जप करने वालों को जैसे कहा संस्कार रत्न वाला ने जैसे कहा अक्षर शब्द सूरे शु तो ये अक्षर शब्द जब प्रयोग होगा तो स्वर में प्रयोग होता है व्यंजन में नहीं होता अक्षर शब्द का प्रयोग जब हैं तो स्वर माने प्यार करने की दृष्टि में अच जिसको बोलते हैं उसे में अक्षर कहा जाता है उसे हल्को नहीं तद्यपि स्वरास्त्र यद्यपि वो गायत्री मंत्र में स्वर जो है अच वह तेईस अक्षर है चौबीस अक्षर नहीं पाया जाता क्योंकि तो बोलते हैं चतुर्विंशता अक्षरा गायत्री ऐसा चौबीस अक्षर वाली गायत्री है कहते हैं इसलिए 24 लाख जप करने जाते हैं जो जितने अक्षर का मंत्र होगा उतने लाख से अपने से एक पुरस्कृत होता है पंचाक्षरी मंत्र में पांच लाख जपेंगे तो एक हो जाएगा षणाक्षरी मंत्र में छह लाख से बनेंगे अष्टाक्षरी मंत्र में आठ लाख बनेंगे वार्साक्षरी मंत्र में बारह लाख जब के यही है जितने अक्षर का मंत्र हो उतने ही लाख जपेंगे तो एक पूरा पुरस्कृत माना जाता है इसलिए 24 लाख जब करना बोलते हैं गायत्री का वो 24 अक्षर वाली है कहते हैं इसलिए गायत्री का जब माने अनुष्ठान करे पुरस्करण करे तो 24 लाख जुटना चाहिए बाकी दशांश आदि फिर अलग चलेगा तो कहते हैं यहाँ पर 24 अक्षर नहीं मिलता जब गिनेंगे हम जो तत्सविदरण वर्गो देवश धीम ही धियो योन प्रचोदे हम गिनेंगे तेईस अक्ष मिलेंगे अक्षर तेईस मिलेंगे फिर चौबीस अक्षर कैसे कहा होगा ये प्रश्न है तत्र यद्यपि तर यद्ययुर्द गायत्री मंत्रे पर तंत कहा यद्यपि स्वर जो है वहां गायत्री मंत्र में तेईस अक्षर पाए जाते हैं तेईस अक्षर ही पाए जाते तथापि कहते हैं वहां पर जो तो क्या कहते हैं तो कहते हैं कि इत्यत्र जो बरण्यम है ना तत्सवितुर्यम बरे ऋणी आगे अम ऐसा यम अगल करते हैं बिग्रह कर देते हैं तो दो हो जाएगा वहां का यही कहते हैं जो बरेण्यम है वहाँ परम ने क्या करते है भावनाया दे अक्षर बिगाड़ना नहीं अक्षर तो वैसे रहेगा तत् सबितुर रहेगा किन्तु मन में भावना बनानी है भावनाया भावना के द्वारा म इस स्वरद्वयम व्ययम वहां दो स्वर है कहना जानना चाहिए ऋणी और यम जाओ तो यम है वहां एक स्वर दिखता है में आकार दिखता है किन्तु तो इकार और आकार दो स्वर देखना चाहिए वहां भावना से तब चौबीस हो जाएगा तेईस तो वैसे गिनती वही जाता है ऋणी और यम को दो बना देंगे तो चौबीस हो जाएगा ये कहा वहा संस्कार रत्न आदि में ऐसा कहा है ऋणी स्वरद्वयम व्ययम उक्तम से पिंगल एना छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल ऋषि है छंदा पाद वेद का पैर है छंद में प्रतिष्ठित है वेद पाद है ऋषि ऐसी तो छंदशास्त्र किसने बनाया तो पिंगल ऋषि ने बनाया है उक्तम से पिंगल एना पिंगल ऋषि ने कहा इदि पूर्ण इसका पाद पूर्ति की सब समस्या आ जाती हो वेद में तो ई और इत्यादि लगाया जाता है पाद पूर्ति करने के लिए एक बार एक अक्षर जोड़ दिया इ, या जाता है ई पाद पूर्ति के लिए लगाया जाता है या चौबीस अक्षर नहीं बन रहे तेईस बन रहे थे पाद पूर्ति नहीं हो रहे इसलिए ई जोड़ देना यादि पूरा इत्यादि का पूरा कर लो पाद की पूर्ति में ई य इत्यादि जोड़ा जाता है इसे पिंगल किसी ने कहा है लेकिन नियम पाद इति अनुबरते थे ई पूर्ण पाद ऐसा होगा पाद यादि पूरा वाल, पूरा वाला पाद होता है ई आदि पूर्ण हो यशि पूर्ण ई आदि जो पुर पूर्ण होता है जिसमें पूरा पुर, किया जाता है उसको ई आदि पूर्ण कहा जाता है क्या आदि शब्द न उबादय गृहते और आदि शब्द भी है ई आदि लगाया ई य लगाया जाता है ईवा यह पाद पूर्ति के लिए वेद में ऐसा छंद में छंद में कम रहा है एक ई लगा दिया तो पूरा हो जाएगा क्या लगा दिया पूरा होगा अच्छा और भी आदि शब्द है ई आदि पूरा आदि से क्या आलना कहते हैं ये भी लगाया जाता है पूर्ति के लिए कहीं ऊ कहीं ऐसा भी लगाया जाता है छंद तो पादपूर्ति के लिए उदि उन् तत्र अयम अर्थ इसमें यह अर्थ आएगा यत्र गायत्री आद छंदी जो गायत्री आदि छंद है पिंगल ऋषि के द्वारा रचित जो छंद शास्त्र है गायत्री आदि छब्द हैं पादस्य अक्षर संख्या न पूरी जब पाद में अक्षर की संख्या की पूर्ति नहीं होती कमी हो जाती है एक अक्षर मिल जाए तो पाद की पूर्ति होगी एक अक्षर पूरी न हो तो पाद की पूर्ति नहीं होती है शोचिलोपी चेतपाद पूर्ण में एक लोप कर दिया जाता है कहा लौकिक प्रयोग आदि में एक लोप करके एक अक्ष का लोप कर करके बनाया जाता है पाद की पूर्ति कर दी जाती है शोचिलोपीय चेतपाद पूर्णम ऐसा तो इसी प्रकार यहां क्या करना है एक जोड़ने पर या लोक नहीं करना है एक जोड़ने पर ई आदि जोड़ना है तो करने कहते हैं तो कहते हैं तत्र अयम अर्थ है गायत्री आदि छ पाद अक्षर संख्या न पूरी ते जब गायत्री आदि छंदों में तो पाद अक्षर संख्या न पूरी ते पाद की अक्षर की संख्या की पूर्ति नहीं होती हो ऐसी स्थिति में तत्र ई आदि भी इसलिए पादों की संख्या की पूरी करनी चाहिए ई य उ इत्यादि लगा करके यथा तत्सवितुर बी यम ऐसा बोल रहा हूं तत्सवितुर बरे यम बोल रहा हूं तो बरेण्यम है जैसा है वैसे बोल किंतु तो भाव में ऋ यम ऐसा बनाना यम ऐसा कर देना क्यों होगा तत्सवितुर बी यम ऐसा ऐसा करना कहा ऐसा भावना में मन यम जो है भावना से करना है मनो, मनोभाव बनाना है जैसा है उससे तो अंग वैसे ही करना है कि मन में भावना ऐसा बनाना ठीक है और कहीं लगाया जाता है भी लगाया जाता है उब लगाया जाता है जैसे ऊ लगाया जाता है दिवम गच्छ सुबह पत स्वर्ग जाओ और दिवलोक को जाओ स्वर्ग में बैठो स्वर्ग में गिरो ऐसा बोला कोई मैंने एक करने वालों को कहा दिवम गच्छ स्व सुबह पता स्वर्ग में गिरो तू तो। यहां से दूलोग जाओ और वहां बैठो यह अर्थ आता है तो सुबह बनाया स्व शब्द है वो सकार वकार अकार है वहां स्वह भूर भुग स्व स्व होता है सुबह भी बोलते हैं कैसे सुबह बोला हो ऊ लगा दिया है पालपूर्ति के लिए दिवम गच्छ सुबह पता तो पालपूर् पूरा पुर, होगा वहां शकार और बकार के बीच में उकार लगा दिया जैसे लग, लगाया जाता है पादक में इसी प्रकार भी लगाया जाता है या लगाया हुआ है स्व था अकार लगा, उगा दिया सुवा गया सुबह दिबम गच्छ सुबह पता हलायु ने व्याख्या हलायुध कोष में ऐसा व्याख्या की है दिवम गच्छ सुबह पता हलायु कोष है जैसे अमर कोष है आपटे कोष आदि है उसी प्रकार एक हलायु कोश है कोषमा ने जहां शब्दों के आकर है शब्द रखा जाता है तो ढूंढ के बहुत सारे शब्द होते हैं जिसको डिक्शनरी कहते हैं कोश कोश माने होता तो है खजाना रखने का स्थान शब्द रखने का स्थान है वो इसलिए कोश कहा उसको तो हलायु कोश में ऐसा कहा है गच शुभम सुबह पता इत्यादि कहा अच्छा, काम कथम पुरुष से आत्मनो यज्ञत्व संपाद्यते या शरीर को यज्ञ कैसे संपादन किया जाता है शरीर कैसे यज्ञ बनेगा प्रश्न आया तो उसका उत्तर देते हैं पुरुषा इत्यादि कहा पुरुषा माने पुरुषो जीवन विशिष्ट जो जी, जीता हुआ व्यक्ति ये क्या होता है कहा कार्यकर्ण संघात है या पुरुष अर्थ था शरीर इंद्रिय समुदाय है पुरुष माने ये नहीं सर पुरुष माना जीवन विशिष्ट कार्यकर्ण संघात शरीर और इंद्रिय का कुंज को पुरुष कहा है शरीर गुष। है पुरुष माने पुरुषो जीवन विशिष्ट जो प्राण विशिष्ट है जीवन और संपन्न से विशिष्ट कार्यकर्ण संघात यथा प्रसिद्ध जैसे प्रसिद्ध सामने खड़ा है इसको पुरुष बोलते हैं शरीर को ऐसा प्रसिद्ध ये पुरुष है बाब शब्द अवधारणा का पुरुषो बाब बाब माने एव जैसे एवं होता है बाब अवधारण के लिए निश्चय के लिए पुरुष ही माने शरीर ही यज्ञ है पुरुषो बाब यज्ञ ऐसा बोला पुरुष एव यज्ञ माने शरीर ही यज्ञ है ये अर्थ है शरीर ही कैसे यज्ञ है आगे अर्थ करेंगे ठीक सम, है अवधारणार्थम समर्थयते जो बाब बोला बाब करते वो पुरुष है। माने शरीर ही यज्ञ है कहा उसी को समर्थन करते तथा ही कैसे यज्ञ होता है देखो वो ये शरीर कैसे यज्ञ होता है तथा ही करके भाषा में कर, तथा ही सामान्य ही संपादय ती सादृश्य के द्वारा संपन्न करते है एक है, है। ये सादृश्य दिखा सामान्य माने मान सा के माध्यम से इसको सिद्ध करेंगे यही नहीं क्या दिखा। है सादृश्य दिखाएंगे कथम प्रश्न होगा कैसे सादृश्य क्या है तो कहा तस्य पुरुषस्य यानी चतुर्विशति वर्ष आएंगे ये शरीर के जो जन्म से लेकर के 24 वर्ष तक होगा तो 24 मान चतुर्विशति संख्या है इसमें और गायत्री क्षमता भी संख्या वाली है वो प्रात सवन में काम आती है इसलिए इसका भी प्रातः कहा जाएगा पुरुष के माने शरीर के चौबीस वर्ष आयु ये कहना चाहते हैं तस् पुरुष पुरुष है इसका माने शरीर यानी चतुर्विशति वर्षी जो जन्म से लेकर के चौबीस वर्ष हैं अच्छा तो वर्षाणी तत्प्रात सवन ये प्रातः है यज्ञ है जो यज्ञ होते हैं वेद विहित होते हैं उनमें तीन सबन होते हैं प्रात काल कुछ मंत्रों का जप करना होता है मध्यान्ह में करना होता है सायकाल करना उनको सबन बोलते हैं वेद मंत्रों का प्रात काल करना है सायकाल करना है मध्यान्ह में जाना उसको सबन करने तीन सबन बोलते हैं तो ये चौबीस वर्ष तक एक प्रात सबन कहा जाता है इसका के न सामान्य नेता किस सादृश्यो प्रात सवन माना जाएगा 24 वर्ष की आयु तक क्या सादृश्य इसका उत्तर देते हैं चतुर्विशति अक्षरा गायत्री छंद गायत्री छंद 24 अक्षर वाली है वाला है ये गायत्र गायत्री छंद स्कम्भ ही विधि यज्ञ से प्रात सभन जो विधि यज्ञ होते हैं जहां पर शास्त्र विहित यज्ञ होते हैं वहां तीन सवन होता है वो गायत्र प्रात होता है वहां गायत्री छंद वाला होता है वह प्रात का हो गायत्री, गायत्री छंद वाला ये विधि यज्ञ से प्रातः जो विधि यज्ञ शास्त्र भीत यज्ञ होगा उसे प्रातः सवन होता है गायत्र सवन इसलिए यहाँ पर गायत्री छंद के संख्या सामान्य होने से इस शरीर के 24 वर्ष के आयु तक की जो सीमा है इसको कहेंगे प्रातः अतः संपन्नेन ये शरीर में प्रात संपन्न से संपन्न हो गया गायत्री संदर्भ है प्रातः गायत्री छायत्री से संबंधित है इसलिए ये भी हो गया प्रात सवन अतः प्रातः संपन्न सब, न चतुर्विशति वर्षा पुरुष वर्षायुषा युक्त पुरुष था इसलिए प्रातः के, के द्वारा संपन्न होने से चतुर्विशति वर्ष आयु आयुषा युक्त पुरुषा तो चौबीस वर्ष की आयु से युक्त तो हो जाता है ये व्यक्ति प्रात के संबंध से चौबीस वर्ष तक इसको प्राप्त माना जाता है प्रातः होता है इसका भी प्रातः हो गया इसके सादृश्य आने के कारण जैसे विधि यज्ञ में यज्ञ शब्द का प्रयोग होता है यहां भी उसका सादृश्य आ गया वह प्राथ सभन का प्रयोग होता है यहां भी प्रात सभन हो गया इसलिए इसको यज्ञ कहा उत्तर योग आगे के जो दो आयु बचेंगे मध्यान्ह सवन और सायम सवन जो होंगे उनमें भी सब संपत्ति वहां भी दो सवन की संपत्ति करना मध्यान्ह सवन और सायम सवन की प्राप्ति दिखाना त्रिष्टु जगत अक्षर संख्या सामान्यतः तो वैसी है वहां मध्यान्ह सवन में चौबीस वर्ष के बाद आगे चौवालिस वर्ष गिन के लिए चौबीस के बाद में फिर चौवालिस गिनना एक दो तीन करके चौवालिसना क्यों वहां पर त्रिष्टु छंद चौवालिस अक्षर की होती है उसके से लेना है मध्यान्ह सबन वो मध्यान्ह सबन में जहाँ आते हैं त्रिष्टुप छंद उसके सादृश्य लेना है और आगे अड़तालीस अक्षर वाला जगती छंद है वो अड़तालीस वर्ष आगे अंतिम वाला अड़तालीस वर्ष इसको लेना जगती छंद के सादृश्य होने से सामान्य द्वारा यही करना अर्थ लेना एक आन सवन दिखाना एक आ तो मिलकर के होगा 24 चौवालीस अड़तालीस मिलाएंगे तो एक सौ सोलह होगा एक सौ सोलह हो जाएंगे तीन मिलाने पर ऐसे होगा एक आना चाहते हैं टीका से देखिए यज्ञ अवयव साध्यात पुरुषे यज्ञ दृष्टि कर्तव्य इतिम्ञ का जो अवय में प्रात सवन होता है विधि यज्ञ में प्रात सभन मध्यान्ह सवन तीन सवन होते हैं उनमें से प्रात सभन गायत्री छंद गायत्रज्ञ है वो गायत्री सवन है वो गायत्री छंद से शुरू होता है इसलिए यज्ञ के अवयव के सादृश्य यज्ञ में तीन अवयव होते हैं प्रात सभन मध्यान्ह सवन उनमें से एक अवयव प्रात सभन है तो उसका सादृश्य इसमें आगे चौबीस अक्षर गायत्री वाला गायत्री है छंद और ये चौबीस वर्ष इसका चौबीस संख्या बराबर होने से कहा यज्ञ अवयव सादृश्याद अवय प्रात सभन उसके साथ सादृश्य होने से पुरुषे एक दृष्टि कर्तव्य शरीर में यज्ञ दृष्टि करना या पुरुष कहते हैं शरीर शरीर में एक दृष्टि कर्तव्य कथम सादृश्याद यज्ञ संपादन तो सादृश्य तो तो तो हो गया चतुर्विशति तो संख्या इसलिए कैसे सादृश्य के कारण से इसको यज्ञ का संपादन कैसे होगा ये पूछताछ पूर्वादी कथम ये प्रश्न कर दिया कथम कैसे होगा तो उत्तर देते हैं ते दे देखो तर षोडिकम वर्ष शतम पुरुष से आयु फलभूतम पूर्ण आयु ये शरीर के एक सौ सोलह वर्ष होता है पूर्ण आयु तोड़को जिसमें अधिक है सोलह अदिकम वर्ष शतम सौ वर्ष अधिक है सौ वर्ष पुरुष से आयु ये शरीर के आयु फलभूतम पूरा फल फा, आयु पूर्णायु पुर्णा, होता है तत्र त्रेधा प्रवेश उस आयु को तीन भाग का विभाजन करके त्रेधा विभाज्य तीन प्रकार से विभाग करके चतुर्विशति वर्ष आयुषी प्रात समि कर्तव्य चौबीस वर्ष के आयु पर्यंत प्रात दृष्टि करनी चाहिए प्रात समि करनी चाहिए तस्वीर इत्यादि वाषण तस् पुरुष से यानी चतुर्वशति वर्षा आयुष आयुष जो 24 वर्ष की आयु है तब तत्पात सवन से के पुरुष नामक एक शरीर प्रात सबन है केवल सामान्य ने पूछा क्या सख्ती सादृश्य इसको प्रातः बोल दिया 24 वर्ष की आयु तो कहते हैं देखो गायत्री छंद के साथ इसका सादृश्य है 24 तो वर्ष यहाँ है वहां भी चौबीस अक्षर है एक चौथ अक्षर गायत्री छंदो चौबीस अक्षर वाली गायत्री छंद है और गायत्र गायत्री गायत्र गायत्री साम जो होता है सवन गायत्र गायत्री छंद वाला है विधि यज्ञ से प्राप्त सवन विधि यज्ञ के जो प्राप्त सवन गायत्री छंद गायत्र होता है वो गायत्री छंद वाला होता है यही साध का, ठीक है। गायत्री छंद चतुर्विशति अक्षरत्व गायत्री छंद के चौबीस अक्षर होने पर गायत्री छ में चौबीस अक्षर होने पर कथम शब्दोक्ता प्रात दृष्टि फिर कथम शब्द होता है मैंने श्रुति होता स्त्रुति के द्वारा कहा गया प्रात दृष्टि कैसे हो यह शंका करके तो कहा गा, गायत्री छंदो गायत्री एक छा गायत्र गायत्र गायत्री छंद विधि यज्ञ इत्यादि कहा ठीक की विधि तो अनुष्ठीयन से ब्राह्म बाह बाह्य याज्ञ प्रात काल उपलक्षित कर्म प्रात शपन तथा स्त्रोत्र गायत्री छंद्रम प्रातृति कहते हैं देखो विधि तो अनुष्ठीम शास्त्र की विधि से जो अनुष्ठीमान बाह्य एक यहाँ तो उपासना करनी है भीतर एक भीतर है है करना है अभी जो यज्ञ चल रहा है ये तो उपासना करनी है यहाँ कि बाह्य ऐक्य जो होता है शास्त्र भीत जो बाह्य ऐक्य होता है विधि तो से शास्त्र विधि के द्वारा अनुष्ठीयम यज्ञ होगा बाह्य यज्ञ से ये बाहर में यज्ञ होता है वो यज्ञ का प्रात काल उपलक्षितम कर्म प्रात काल में किए जाने वाला कर्म जो कर्म होता है प्रात सबन उसका नाम है प्रात सबन प्रात सबन कहा जाता है उस कर्म का नाम तत्र स्त्रोत्र वहां पर स्त्रोत्र का गान होता है स्त्रोत्र उसको बोलते हैं शस्त्र स्त्रोत्र इत्यादि गान होता है गायत्री छायत्री तो छंद वाला स्तोत्र आदि का पाठ होता तो श्रुती। श्रुती बोलते है वहां तो गायत्र प्रात सवनमी स्त्रुति श्रुति बोलती है गायत्र प्रात सवनम प्रात सवन गायत्री सवन है ऐसा स्त्रुति कहती है कहा यथोक् पुरुषायुषे चतुर्विशति वर्षाणी प्रात सवन चतुर्विशति अक्षराणी इत्य दोनों में सादृश्य ही आया इस मनुष्य के शरीर में चौबीस वर्ष को लेकर के चौबीस अक्षर हो गए चतुर्वि वर्षवाणी चौबीस वर्ष हो गया इसका तो संख्या इसमें है अच्छा। प्रात सभन ऐसा और प्रातःभन में भी चतुर्विशति अक्षरवाणी जा गायत्री छंद वाले मंत्र को पढ़ा जाता है और चौबीस अक्षर वाले होते हैं वहां प्रात सवन में ऐसा तो यही सादृश्य होने से इसको यज्ञ कहा फलित मह निष्पन् क्या अतः भाषण अतः प्रात सवन संपन्न है सवन संपन्न हो गया इस क्यों प्रातः सबन में चौबीस अक्षर वाले मंत्रों का प्रयोग होता है और यह शरीर भी 24 वर्ष का है संख्या सामान्य है सा... चार से यही अतः प्रातः सभन सब है ना चतुर्विशति वर्ष आयुषा युक्त पुरुष 24 वर्ष से युक्त हुआ पुरुष है ठीक है वे कहते हैं तथापि कथम पुरुष से यज्ञ तुम चलो चौबीस साल का हो गया ये चौबीस साल से युक्त हो गया यह शरीर फिर भी इसको इस शरीर को यज्ञ तो कैसे आएगा ये एक कैसे कहेंगे इसको एक मानव है इसको एक कैसे कहेंगे आया अतः होगा अतो विधि यज्ञ सा विधि यज्ञ में प्राप्त में गायत्री छंद वाले मंत्रों का पाठ होता है चौबीस अक्षर के ये भी चौबीस साल का हो गया है इसलिए अतो विधि एकदृशिया देखते उसको विधि यज्ञ का विधि मान साखि विधि यज्ञ बाहर एक ही की बात है वैसे इसका सादृश्य होने से ये भी एक क्या है कहा ठीक है अतशब्द से अर्थ हो विधि के साध्या विधि जो अत शब्द है भाष्य उसी का अर्थ है विधि के साध्या विधिना अनुष्ठीयन यज्ञों विधि ज्ञान शास्त्र विधि के द्वारा अनुष्ठीयान जो क्या होता है जो स्वाहा आदि होता है बाहर उसको कहते हैं विधि यज्ञ विधि यज्ञ का विग्रह ज्यादा विधिना अनुष्ठीय मानो यज्ञ विधि शास्त्र विधि के द्वारा अनुष्टीयान जो क्या होगा उसको विधि कहा जाता है तेरह उस विधि यज्ञ ना उस विधि के सादृश्य है पुरुषस्य इस शरीर में भी सादृश्य है प्रातः सबन संबंध प्रातः का संबंध हो गया उसका सादृश ये भी चौबीस वर्ष का है वो चौबीस अक्षर वाला प्रात सबंध ये संबंध है तस्मात पुरुषो एक ये इसलिए ये भी यज्ञ कहा जाता है क्यों वो विधि में प्रात में चौबीस अक्षर वाले मंत्रों का प्रयोग होता है ऐसा होता तो यह भी चौबीस वर्ष का हो गया तो चतुर्विंशत संख्या सामान्य के के कहा यह बताया जाता यथा यथा यथोक्त पुरुषा ऐसी प्रात सवन संपत्ति जैसे चौबीस वर्ष तक इस शरीर को प्रात सवन समझना है ठीक इस प्रकार तथा बक्षमाण और भी आगे दो सवन और आने वाले हैं मध्यान्हवन और साय और आगे दो सवन और पुरुष आयुषो आगे दो इसका भी दो आयु बाकी बताएंगे चौवालीस वर्ष और अड़तालीस वर्ष और जोड़ेंगे हम चौबीस में चौवालीस जोड़ेंगे चौवालीस में अड़तालीस जोड़ेंगे दो और होगा तथा बक्ष महाराज और भी पुरुष आयुषो आगे कहे जाने वाला जो इसका आयु है इसका भी माध्यान्नम सवरम तृतीय सवनम दो सवन और होगा देख के बाद में चौवालीस संख्या वाली समय आएगा व, व, व, व, वो होगा माध्यम सवन इसका क्योंकि वहां पर त्रिष्ठूप छंद का प्रयोग करेंगे त्रिष्टुप छंद जो होती है वो छंदा क्या होता है चौवालीस अक्षर का होता है तो ये भी चौवालीस भी चौवालीस होने से संख्या सामने आ जाएगा चौबीस के बाद चौवालीस लेना एक कहा इसी प्रकार आगे जगती छंद जो होगा वो अड़तालीस अक्षर का होगा उसके बाद इसका भी अड़तालीस वर्ष अंतिम जो होगा तीसरा हिस्सा आएगा उसके साथ सा... बराबर हो सादृश्य होगा ये कहा तथा बक्षमा भी पुरुष आयुषो मध्यान्ह दिनम सवनम सबनं, तृतीय सवन सबन विधि सवर्णय संपत्ति दृष्टिता है वहां भी दो सवन दृष्टि देखना चाहिए एक उपासना है चिंतन करना उपासना है, बता है। ये बताया तथा इत्यादि कहा तथा उत्तर आयुषो एका आगे जो आयु है जिसके आगे चौवालीस और अड़तालीस वर्ष जोड़ना है वह आयु में भी संपत्ति मध्यान्ह सबन और सावन प्राप्ति होगी क्यों त्रिष्टुभ जगत अक्षर संख्या सामान्यु छाला अड़तालीस अक्षर वाले होते हैं त्रिष्टुपालीस है अक्षर वाला और जगती है अड़तालीस अक्षर वाला इसके संख्या बराबर आ जाएगा इसमें सिर्फ त्रिष्टुप छ का प्रयोग होता है कहाँ मध्यान्ह सवन में और जगती छंद का प्रयोग होता है सायु सवन में उसे संख्या के सादरी से होने से इसको भी मध्यान्ह सवन ये बना जाता है ये माना जाता है ठीक है सवन, प्रा, संख्या तो कारणं करते संख्यासायावनद्वसंप कारण्य शर्त पूर्वाधि चतशति पर्षमित २४ वर्ष तक २४ के घेरे में डाला है चतुर्विंशी वर्ष से मिता पुरुष आयु जो चौबीस वर्ष के परिमाण है परिमाण परिमित जो पुरुष के आयु में प्रात सबल बुद्धि करने को कहा मती मानी बुद्धि प्रातः बुद्धि कहा संख्या सामान्य यहाँ तो संख्या बराबर हो गया प्रात में चौबीस अक्षर वाले संघ का प्रयोग किया जाता है यह भी चौबीस वर्ष का हो गया तो संख्या बराबर होने से प्रात सबल बुद्धि कर लिया जाए ठीक है यहाँ बक्षमाण पुरुष आयुष आगे जो पुरुष का आयु बाकी है जो चौवालीस और अड़तालीस दो बध बचने वाले हैं सवन दो है संपत्त तो, तो वहां पर मध्यान सवन और सायं सवन के संपादन करने में किन कारण क्या कारण है वहां जो तो करके उत्तर देते हैं त्रिष्टुप जगत इत्यादि कागत अक्षर संख्या सामान्य तो बचे वहां भी संख्या सामान्य है इसके चौबीस के बाद में चौवालीस चो आएगा त्रिष्टुप संख्या चौवालीस अक्षर वाला है उसका उसके चौवालीस अक्षर वाले छंद का प्रयोग होता है कल कृष्ण छंद का, तो का मध्यान्ह में मध्यान्हयोग होता है तो ये भी आगे मध्यान्ह में गया यही सिद्ध हुआ इसी प्रकार अंतिम वाले में जगती छंद का प्रयोग होता है छंद वाले का प्रयोग होता है सायकाल के सबर में सायं सबर में तो ये भी आगे अड़तालीस वर्ष और जोड़ेंगे उसमें पहुंच जाएगा यही कहा ये सामान्य है ठीक है टीका मैं चतुष चवारी अक्षरा त्रिष्टुप्रसिद्ध त्रिष्टुप जो है चौवालीस अक्षर से प्रसिद्ध है चतुष चतरीशत बने चौवालिस चौवालिस अक्षर चतुस्त अक्षरा त्रिष्टुप प्रसिद्ध त्रिष्टुप चौवालिस अक्षर से प्रसिद्ध है त्रैषुभ माध्यम सबन त्रैषुप एक सबन है माध्यम सबन त्रैष्टुप सबन कौन सा माध्यांग सबन है जिसमें त्रिष्ठ छंद वाले मंत्रों का प्रयोग किया जाता है माध्यम सवन को त्रष्टुभ सबन बोलते हैं त्रष्टुभ है वो त्रिष्टुभ संबंधी होने से त्रष्टुप कहा जाता है उसको और अष्टाचत अक्षरा जगती जगति छंद जो होता है अड़तालीस अक्षर वाली होती है जागतम चतुर्थी सबन जगत संबंधी को जागत कहा सबन को जागतम सवनम जगति छंद संबंधी है मान साय सबन में जगति छंद वाले मंत्रों का प्रयोग किया जाता है विधि यज्ञ में वहा यज्ञ में इसलिए वह तृतीय शवन है अतः संख्या सामान्य है वही चौवालीस संख्या अड़तालीस संख्या के सादृशव उत्तर व्यवहार आयुष उत्तर पुरुष का आयुष है आगे का चौवालीस वर्ष और अड़तालीस वर्ष व्यवसति युक्त माध्यमिक सबन और सावन दृष्टिकरण ठीक है एक है। आगे कहते हैं पुरुष से यज्ञ सह सादृशांतर ये शरीर को यज्ञ कहने में जो विधि यज्ञ होता है बाहरी यज्ञ जो बाहर यज्ञ किया जाता है यज्ञ मंडपादि बनाकर जो किया जाता है उसको विधि यज्ञ शास्त्र भीत किया जा रहा ये तो उपासना भीतर हो रहा है यज्ञ बाहर होता है पुरुषस्य यज्ञ होते शरीर को यज्ञ मानने में विधि यज्ञ सह सादृश्यांतर महा विधि यज्ञ के साथ एक सादृश्य और भी है एक तो संख्या की सादृश्य बताकर के तीन सवर के साथ में इसको यज्ञ बता दिया और सा मिलता है इसका विधि बाहर जो यज्ञ होता है उस यज्ञ के साथ में इस शरीर को एक एक, एक सादृश और है क्या साधि है किंचवन विधि वसुभ देवा अनुवाद कहते हैं विधि यज्ञ के, के प्रातःम जो बाहर एक करते हैं हम प्रात सवन में प्रात सवन जब किया जाता है प्रातः में बसु अनुगत होते हैं बसु के अधिकार में प्रातः सबन अनुगत है प्रात सभन में अनुता का यज्ञ विधि यज्ञ सेवा है इसमें शरीर एक जैसे वहाँ बसु बसु लोग अनुगत होते हैं वो विधि यज्ञ प्रात सभन में इसका भी वही है प्रातः चौबीस वर्ष तक बसु अनुगत है अनुवायता मैंने अनुगत अनुता सब अनुगत किस रूप से तो कहते हैं देवता देवतात्व स्वामी ना नो प्रतन के देवता रूप में स्वामी है वो प्रात सभन के स्वामी है वो पूर्व एक उपासना आई थी प्रात सभन बसु के अधिकार में मध्याह सबन रुत्रों के अधिकार में सावसन आदित्य के अधिकार में फिर ये यजमान को क्या मिलेगा यज्ञ करने वाले को क्या मिलेगा ऐसा प्रसंग था तो यजमान क्या करता है उन्हीं को हवन करके मंत्र जप करके फिर उठ करके उनको प्रसन्न करके वो के का फल अपना ले लेता है उनसे उड़ कर लेता है ऐसे उपासना आई थी पहले ये है तो सब सवन के देवता रूप के रूप से स्वामी हैं वो बसु प्रात सवन के एक तदस्य पुरुष ऐतिश्य प्रात सभन ये पुरुष का प्राप्त सवन चौबीस साल तक प्रात सवन माना जाता है क्यों विधि यज्ञ से के समान इसमें भी बसु अनुगत है इसमें चौबीस वर्ष के आयु तक बशु अनुगत होंगे दे। बसवो देवायता अनुगता कहा किस रूप से कहा सवन देवता स्वामी न वो प्रातः के देवता है वो स्वामी है वो इस रूप से अनुगत है वो ये पुरुष यज्ञ भी मानी विधि यज्ञ वसु लोग अनुगत है प्रातः में इसी प्रकार पुरुष यज्ञ शरीर रूपी जो यज्ञ इसमें भी विधि यज्ञ इव अग्नियादेव प्राप्त इतो विशेष कहते इसमें तो भी उसी प्रकार जैसे अग्नियादी देवता आठ बशु हैं वृद्धारण जो तृतीय अध्याय के नवम ब्राह्मण में आता है यज्ञ के और इसका साकल्य के संभावना है कति देवा यज्ञ बल क्या है सब पूछता है कितने देवता हैं त्रय त्रिमशत बोलते हैं तैतीस देवता है यज्ञ कहते हैं तो वो कौन है फिर पूछता है कथ के पूछता है कौन है वो कहते तो हैं अष्टौ बसव एकादश रुद्र द्वादश आदित्य इंद्र प्रजापति ऐसा गिनाते वहा आठ गोशु हैं ग्यारह रुद्र हैं बारह आदित्य हैं और इंद्र और प्रजापति मिलकर भी तैतीस हो जाते हैं ऐसा फिर पूछता है वो आठ पसु कौन हैं फिर पूछता है केष्टौ बसवा कौन है, है वो आठ वसु पूछता तब उत्तर देते हैं अग्नि वायु पृथ्वी अंतरिक्ष आदित्य देव चंद्रमा नक्षत्र वहां ऐसा पशु का नाम आएगा आठ <coughs> अग्नि वायु पृथ्वी अंतरिक्ष चार और आदित्य देव चंद्रमा नक्षत्र मिलकर आठ होते हैं ऐसा आएगा वो वसु यहाँ नहीं है कहते हैं वहां जैसा बसु दृपारोह माने पृथ्वी अग्नि पृथ्वी अंतरिक्ष और ये वायु चार और आदित्य देव चंद्रमा और नक्षत्र या आठ को पशु कहेंगे वहां आठ वसु यह है कहेंगे किन्तु यहाँ पर आठ वसु वो बसु नहीं है वसु अलग है ये कहना चाहते ये यह पुरुष यहाँ बोलते हैं पुरुष यज्ञ भी विधि जैसे विधि में आठ वसु हैं कौन वसु हैं अग्नि वायु पृथ्वी आज, अंतरिक्ष आदित्य देव चंद्रमा नक्षत्र ऐसे विधि में ऐसा होते हैं जब शास्त्र भी करेंगे तो आठ पशु का नाम उनका नाम आएगा अग्नि आदि का नाम तो यहाँ भी पुरुष यज्ञ भी यहाँ पुरुष यज्ञ चल रहा है यहाँ यहाँ भी विधि यज्ञ के समान अग्नि आदो बसो देवा प्राप्त अग्नि आदि बसु देवता प्राप्त हैं यहाँ भी वही होना चाहिए जैसे विधि यज्ञ में अग्नि आदि है बसु तो यहाँ भी पुरुष यज्ञ होने चाहिए बसु प्राप्त होने पर जाते हैं विशेषण लगा देते हैं प्राणायव बसव यहाँ अग्नि आदि इत्यादि को नहीं बोला पशु यहाँ यहाँ के पशु जो है पुरुष यज्ञ में प्राण है विधि यज्ञ में तो अग्नि वायु अंतरिक्ष पृथ्वी आदित्य देव चंद्रमा नक्षत्र आठ होते हैं वहाँ पशु का नाम ये आता है आठ का किंतु यहाँ पर प्राण ही है पशु यहाँ पुरुष यज्ञ में जब उपासना कर है इस शरीर को ही यज्ञमान की उपासना करते प्राण पशु है यहाँ का पशु मंत्र में जाता है प्राणाय सशु प्राण है वृद्धार ने वाला नहीं वो बसु नहीं लेना प्राना प्राना ये करते हैं प्राणाभाव पशु हो बादयो वायवशादि प्राणायव प्राण क्या है बाघादि इंद्रिया कर्मेंद्रिया ज्ञान इंद्रिया और वायु माने भीतर चलने वाले वायु पांच वायु यही बसु हैं यहां यही है बसु प्राणाभाव पशु हो बादयो बागादि और वायु माने प्राण बाघ आदि माने इंद्रिया इंद्रिया और प्राण मिलकर के पशु होते हैं यहाँ के पशु जब शरीर में एक दृष्टि करके उपासना करेंगे तो यहाँ पशु शब्द का अर्थ वृह गार्ड वाले पशु नहीं लेना यहाँ के पशु प्राण है इसलिए मंत्र में प्राणाभावभाव ऐसा बोला है प्राणाभाव मान पसायदे गाय ते ही यद इधम पुरुषादी प्राणीजातम ये बास कही ये जो हमारे इंद्रिया और प्राण ही ते यही इंद्रिय, इंद्रिय समुदाय प्राण समुदाय जो है यही क्या काम करते हैं इधम पुरुषादी प्राणी जाता ये जो शरीरादि प्राणी वर्ग जितने भी हैं कोई भी प्राणी है ते ही बास, एते बास है यही लोग बास देते हैं जब तक प्राण है तब तक शरीर है सभी का प्राण नहीं माने इंद्रिया ने प्राण नहीं तो शरीर नहीं इसलिए यहां इनको बसु कहा बास है वसु वास देते हैं निवास करवाते हैं सबका नहीं तो शरीर रहेगा ही नहीं प्राण निकलेगा तो तुरंत समाप्त हो जाता है किसी का भी हो प्राणी मात्र का यही बात, एक प्राणेश देहे बसपु ये इंद्रिय समुदाय मेने मुख्य प्राण इंद्रिय समुदाय इनके देह में रहने पर प्राणेश देहे बसपु इस शरीर में प्राण के रहने पर प्राण से इंद्रिय भी लेना मुख्य प्राण भी लेना इनके रहने पर सर्वम इदम बसत यह सब संसार रहता है सारे प्राणी वर्ग रहेगा प्राण के रहने पर न तो से हो जाएगा अभी दो चार घंटे में अदृश्य हो जाए, प्राण के न होने पर प्राणे सू देहे बसत देहे प्राणे बसत सु मन अस्माक प्राण के देह में रहने पर ही सर्वम इधम बसत इशारा ये संसार निवास करता बसता है नान्य प्राण के न होने पर कोई बैठ नहीं सकता तुरंत सड़ेगा खत्म हो जाएगा बचेगा इसलिए इनको बसु कहा जाता है बासयती इति बसु सबको बास देते हैं शरीर धारण करके बैठे हैं इसलिए बसु कहा इत्य तो बसनाथ बासनाथ बसवा दो हेतु देते हैं वो स्वयं इसमें रहते हैं बसते हैं अथवा बास देते हैं स्वयं रहते हैं बसते हैं बसनाद बसवा यहां रहते हैं इसलिए बसु कहा उनको अथवा सबको बास दिबास देते हैं इसलिए वसु कहा प्राण को पशु बोला मैंने वृद्धाड़ने वाला पशु नहीं लेना <coughs> अच्छा। ये कहते हैं अच्छा अस्मा एकदम पुरुषादी प्राण जातम ये वास्तव प्राणी सुधे ही वसतु सर्वृद्ध बसंत नान खाना तो वसनाथ वासनाथ बसवा स्वयं इसमें रहते हैं और इसको आश्रय देते हैं इसलिए वसु कहा जाता है प्राण को एक वृद्धारण वाला बसु यानी लेना ये समझना कहा टीका में तोड़ा अधिकम वर्ष सतम पुरुष से आयु फलभूतम सोलह वर्ष अधिक सौ वर्ष माने एक सौ सोलह वर्ष पुरुष के आयु शरीर के आयु फलभूत आयु पूर्णायु आय। कहा जाता है जिसको कहा गया शास्त्रों में तत्प्य उसको तीन भाग करके चतुर्विंश वर्ष आयुषी प्राप्त सवन दृष्टि कर्तव्य है चौबीस वर्ष तक प्रातृष्टि करना चाहिए चौ क्यों क्यों करना है तो कहा तस्य इत्यादि कहा था पुरुषस्य पुरुष वर्षा से वर्षाणी वर्षाणी आयुषा चौबीस वर्ष की आयु है तत्पात सबन पुरुषाख्य से पुरुष नाम गायत्री का प्रात सभन है केंद्र सामान्य नीति का अक्षर वाली गायत्री है यह भी चौबीस साल का हो गया संख्या सामान्य है और गायत्री छंद वाला ही होता है प्रातः गायत्री है गायत्री सबन प्रात जो होता है वो विधियज्ञ में गायत्री छंद वाला होता है इत्यादि कहा था ठीक है गायत्री छंदर गायत्री छंद का चौबीस अक्षर होने पर भी प्रथम शब्दोक्ता श्रुति के द्वारा कहा हुआ प्रातः सभन कैसे होगा यहाँ पुरुष प्रातः सबन कैसे होगा प्र, प्र, हो ना अच्छा अच्छा पुरुष यज्ञ विधि यज्ञ पुरुष यज्ञ में विधि एक सादृश बताते हैं किंच इत्यादि किंच तदस्य पुरुष से प्रात सेवा इस शरीर रूपी यज्ञ का प्रातवन विधि है अनुगत होते हैं प्रात में विधि यज्ञ में प्रातवन का अधिष्ठात बसु है मध्यान्ह शवन का रुद्र है शाशन सा, का आदित्य है बसु है यहाँ इसी प्रकार यहाँ भी बसु अन, अनुता बोला संक्षिपति प्रात सवन बसु होगा प्रात सवन के देवता रूप से तद देवतात्व प्रात सभन देवतात्व प्रात सवन के देवता के माध्यम से अनुयाय तत्वमेव वो अनुगत है यही संक्षेप में बोलते हैं क्या करते हैं सवन देवता स्वामी का सवन देवता के स्वामी रूप से अनुगत है वो प्रातःसवन के स्वामी है वो आदि उनके आधिपत्य है प्रातःसवन ये बताया ठीक है वसु नाम सवण स्वामित्व उभयत्र तुल्यम बसुओं में सवन के स्वामित्व दोनों में तुल्यता है मान्य विधि में भी है और पुरुष रूपी यज्ञ में शरीर रूपी यज्ञ में भी है दोनों में समान है चौबीस वर्ष तक प्रात सभन के काम कर रहा है ये कहना चाहते हैं बसुना सबन स्वामी बसुओं तो को सबन के स्वामी होने में उभय तुल्यत्व दोनों में तुल्यता जैसे विधि यज्ञ में बसु प्रात सभन के स्वामी होते हैं वैसे पुरुष यज्ञ में भी प्रात सबन के स्वामी है प्रसिद्धांत वसु पुरुषयज्ञ भी प्राप्त प्रसिद्ध वसु प्राप्त है प्रसिद्ध वसु कौन गण वृद्धा में जो कहा गया अष्ट पशु प्रसिद्ध अग्नि पृथ्वी वायु अंतरिक्ष आदित्य देव चंद्रमा नक्षत्र जो साकल्य और ये बल के संवाद में प्रसिद्धान वसुन जो प्रसिद्ध वसु हैं वो प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पुरुष है कि प्राप्तान पुरुष है जो प्राप्त है प्रत्युदशी उसके खंडन करते हैं वो वो वसु यहां नहीं लेगा प्राप्त तो प्रसिद्ध वसु हो गए जो गिर के साकल संवाद है उसका खंडन करते हैं पुरुषी इत्यादि वासी में ही कहा था पुरुषी विधि यज्ञ सेवा अज्ञात बसु देवा प्राप्त है पुरुष यज्ञ में भी जो विधि यज्ञ बाहरी यज्ञ में जो प्राप्त सब जो पशु प्राप्त होते हैं अग्न्यादि आदि वसु प्राप्त होते हैं वही वो होते हैं वहां के अधिपत्य उनके हाथ में होता है यहां भी वही प्राप्त हो गए इसलिए विशेषण लगाते हैं यहाँ क्या विशेषण लगा दिया प्राण पुरुष है कि मतलब उपासना करने का प्रसंग है यहाँ बाहर तो नहीं है भीतर है यहाँ यहाँ क्या करेंगे प्राण ही वसु है ये बता रहे तेसु वसु शब्द वसुशब्द प्रवृत्ति में आ रहे थे प्राण में तेसु माने प्राणेशु उन प्राणों में वसु शब्द की प्रवृत्ति को सिद्ध करते हैं शब्द क्यों कहा प्राण को यहाँ कहें ते ही कहा ते ही यस्मादम पुरुषादी प्राणिजातम ये वाषण थे ये जो प्राण आदि है इंद्रिय समुदाय और प्राण ये सब क्या करते हैं ये पुरुष मान शरीर आदि प्राणी वर्ग जितने सब को बांस देते हैं उनके होने पर शरीर है उनके न होने पर शरीर नहीं है इनमें से इंद्रिया और प्राण को निकाल दो इसमें कुछ कोई काम करने तुरंत सड़े का खत्म हो जाएगा इसकी कोई कीमत नहीं है ऐसा है निमित्तांतर वहां और भी निमित्त बोलते हैं और बोलते हैं बसत्सु कहा था उसके निमित्त प्राणेसु ही बसत्सु बसति प्राण के रहने पर ही ये सब कुछ संसार रहता है नहीं तो नहीं रहेगा कोई ठीक है भी टिप्पणी निमुत्ता कहा बसत्सु बसतु इतिया वसुनात्मक निमित्तम एक है बासिन और एक बैठते हैं वो स्वयं इसलिए बसु कहा स्वयं यह रहते हैं और दूसरे को निवास देते हैं सहारा देते हैं इसलिए बसु कहा एक आगे का प्राणा नाम बसुतम उपवादित तो प्राण बसु हैं क्यों सबको निवास के आश्रय देते हैं और स्वयं भी इसमें रहते हैं इसलिए पशु कहा जाता है इसका उपसंग करते हैं इत्यता इत्य तो वसनाद वासनाथ च वसना स्वयं रहते हैं अथवा दूसरे को यहाँ रखते हैं रहने के आश्रय देते हैं इसलिए पशु कहा जाता है एक आध बाह्य यज्ञ में जो अष्टवसु होते हैं वो वसु यहाँ नहीं लेना विधि यज्ञ में जो होता है अष्टवसु अग्नि पृथ्वी वायु और अंतरिक्ष और आदित्य देव नक्षत्र चंद्रमा ये अष्टवसु होते हैं वो यहाँ नहीं लेना यहाँ का वसु है प्राण आगे मंत्र है तस्वसी कंचि उपतपे सब्रूयापस इदंराशवनम मध्यन्नमे महंरा वशूना मध्ये जो बिलोपसीयी गतो उपतपेत तय तथ्य गेदसी कंचिदुपतपे स ब्रियादंबेवनम मध्यंतरम शवनमत प्राणानां वशूना मध्ये यो इति उदैव त्य अगद तमचे उस उपासक को ये शरीर कोई यज्ञ मान करके जो उपासना कर रहा है प्राप्त सवन मान के उपासना कर रहा था इसका तमचेत ये तस्वीन वयस ये चौबीस वर्ष की उम्र तक जन्म से लेकर के 24 साल तक की उम्र में किंचित कोई रोग आदि किंचित व्याधि आदि कोई व्याधि आदि उपत्य उसको कष्ट दे दी रोग आदि आकर के कष्ट दे तो कहे सब सब्रुयात कष्ट देने पर ये बोले वो बोले बोले माने जपे आगे का मंत्र जपे ब्रुआयात माने जपे आगे का मंत्र जपे क्या जपे जब करे वो क्या जब करेगा प्राणा बसवा हे प्राणा हे बसवा संबोधन है ये हे प्राणा हे बसवा हे प्राण हे पशु ये संबोधन है हे प्राणा हे बसवा, ये प्राथ सभन ये मेरे जो प्रातः सबन चल रहा है इसको माध्यम सब जोड़ दो आप लोग अगले वाली आयु से जोड़ देना मेरा माने इसमें मेरी हानि ना हो शरीर पात न हो रोग आदि आ गए इसलिए रोगों को हटाने के लिए बोलता है तमसे ये तस्म वैसे किंचित हो उस उपासक को इस उम्र में मैंने चौबीस वर्ष तक की उम्र में किंचित कोई रोग पतवे तुमने कष्ट दे उसको व्यादि आदि कष्ट दे तो सब रुआ वो ये जपे आगे का मंत्र जपे या आगे मंत्र जपने का मंत्र है ये जप करे क्या करे प्राणा प्रसव ये संबोधन करे प्राण हे प्राण हे पसव हे प्राण हे पश वसु इधम प्रार्थ सभन जो मेरा अभी प्रार्थ चल रहा है मैंने २४ साल के आयु में चल रहा हूं मैं अभी ये मेरा प्रार्थ है क्योंकि चौबीस चतुर्विंशति संख्या के कारण से चौबीस साल की आयु तक प्रार्थ माना जाता है शरीर का इधर में प्रात सबन मेरा जो प्रात सभन है चल रहा है माध्यान्न सवरण अनुसंत अनुसंत होता माध्यान सवन के साथ जोड़ दीजिए आप वहां तक व्याप्त कर दीजिए इसको बीच में शरीर पाप न हो जाए आगे माध्यान्द सबन चौवालिस वर्ष आगे चलना है उसके साथ जोड़ दो आप लोग मानिए बसुओं से प्रार्थना करता है माध्यान सबन अनुसंत अनुसंत उसमें विस्तार कर दो फैला दो वहां तक पहुंचा देती ऐसा बोलता है माँ हम प्राणानाम बसुना मध्य यज्ञो विलपसी यह मा हम यज्ञो बिलपी अहम यज्ञो माँ बिलपसी आपके मध्य में बीच में आपके और आगे आने वाले जो उनके बीच में अभी प्राण बसु बने हुए हैं आगे भी प्राणी बसु बनेंगे अगले भी ऐसे बनेंगे बसु तो प्राणानाम बसु नाम मध्य जो प्राण आप लोग बसु हैं आपके बीच में आपके बीच में अहम ज्ञ हूँ मई जो यज्ञ हूँ माँ बिलोप सिंह मेरा लोप न हो जाए नहीं यज्ञ का लोप न हो जाए आपके प, आपके बीच में आप लोगों के तो बीच में मेरा लोप न हो जाए बिहारी पर जो कुछ बिगाड़े नहीं ये मंत्र जपता है ऐसा जबाप आगे है ना उत उत को ले जाना ए के साथ में संबंध उत ऐसा अन्वय करना है क्योंकि तो उपसर्ग जो होता है क्रियापद के साथ उसका संबंध होता है उपसर्ग है क्रियापद के साथ उत्साह संबंध होता है उदयति ऐसा हो जाएगा हे वत हाँ उदयती अगधोती हा वहां से क्या होगा वो उदगछती वो रोगों से ऊपर हो जाता है ऐसे करने अगधो भवति रोग रहित हो जाता है वो ऐसा करने से प्राणों के प्रार्थना करने से फिर अगले सबन के साथ जुड़ जाएगा वो ये कहना है टीका में कहते हैं संप्रति पुरुष यज्ञ विद्यांग भूतम आशीर्वाद प्रयोगम दर्शे थे अब पुरुष यज्ञ जो उपासना है पुरुष यज्ञ विद्या माने उपासना पुरुष मान माने यज्ञ दृष्टि से उपासना कर रहे थे शरीर को चौबीस साल की तक की उम्र थे इसका अंग बना हुआ जो आशीर्वाद लेना है आशीर्वाद प्राणों से आशीर्वाद मांगना है मेरे कोई रोग आदि आकर के कष्ट थे चौबीस साल तक की उम्र में तो ऐसा प्राणों से आशीर्वाद मांगे प्रार्थना करे मंत्र हैं देते हम प्राणा नाम बसुना मध्य बात यज्ञ विलोपसी अहम यज्ञ मैं जो यज्ञ हूँ माँ बिलोपसी है मेरा लोप न हो जाए ऐसा कहता है ऐसा करने से वहां से रोग से निवृत्त हो जाता है उदयती कहा अगदो भवती गद वन रोग होता है अगध निरोग हो जाता है इत्यादि कहा आते हैं तमचेत भाषण का तमचे यज्ञ संपादित संपन्न कराया गया शरीर है यज्ञ रूप से कहा गया शरीर में यह तस्वीन प्रातः उपयसी ये जो प्रातः से संपन्न हुआ जो उम्र है हमारा चौबीस साल तक किंचित व्याधि कोई व्याधि आदि परेशान करे मरण संघा कारण व्याधि आने पर मरण की आशंका हो जाती मर सकता है आदमी मरण शंका का कारण बने कारण मरण शंका का कारण होता है व्याधि आदि लोगों में शंका आ जाती है क्या पता रहेगा ही जाएगा व्याधि मरण शंका के कारण जो व्याधि आदि है वो पता पतापेद मान दुखम उतपा रहे इसको कष्ट दे दुख पैदा करे सर वो देखिए तथा एकता एक सम्पन्न एक करने वाला जो व्यक्ति है पुरुष यज्ञ संपन्न करने वाला ये शरीर आत्मानं यज्ञ मनो अपने को ही यज्ञ मानने वाला आत्मा माने स्वयं को शरीर है वो स्वयं को यज्ञ मनो अपने को ही यज्ञ मानने वाला बोले क्या बोले ब्रिया माने जपेत ये मंत्र जपे बुरयाद का अर्थ जपेत का जपेत तो जपे क्या यम मंत्र भी मंत्र को जपे क्या मंत्र है हे प्राण संबोधन हे प्राण हे बसवा ऐसा होगा हे प्राण हे बसवा हे प्राण हे बसु इधमे प्रात सबन चल रहा है अभी चौबीस साल के आयु में मैं चल रहा हूँ अभी उसके तो बीच में हूँ मै यज्ञ वर्तते मेरा प्राथ सवन मैं जो यज्ञ हूँ मेरा प्राथ सबन चल रहा है तन माध्यान्दिन सवनम अनुसंतुता इस यज्ञ को माध्यान्दिन सबन के साथ जोड़ दो आप लोग अनुसंतन लोट लगा मध्यम पुरुष बहुवचन आप लोग जोड़ दो ऐसा कहा माध्यम दिन आयुष सहित एकीभूत सततम कुरुता है सततन पुरुता कहा माध्यम सवन के साथ मेरे आयु आयु के, आयु के के माध्यम से सहित एक ही भूतम एक बना दो माध्यम सबन के साथ मेरी आयु को एक कर दो एक कर दो ऐसा बोलता है मा हम यज्ञ युष्माक प्राणा मैं जो एक आपका यज्ञ हूं युषमाकम प्राणानाम आप प्राण होगा बसुना प्रातः नाम मध्य दज्ञ हूँ आप लोग जो बसु हैं युषमागम प्राणान आप लोग जो बसु हो प्राण हो प्रात सबने शाहाम आप प्रात सबन के ईशान स्वामी हो प्रात सबन के आधिपत्य आपके हाथ में है आपके मध्य में आप लोगों के मध्य में मा हम यज्ञ बिली है माँ बिलोपसी है अहम यज्ञ माँ मा बिलोपसी है मेरा ये यज्ञ जो चल रहा है मैं यज्ञ हूँ लोप न हो जाए बिलुप्तेय कहा लुप्त लुप तो न हो जाओ विच्छिद्येय विच्छेद न हो जाए, जाए। इति शब्दों मंत्र समाप्त यज्ञो इति मंत्र है ये मंत्र पूरा हो गया आगे अलग बात है उद्दैव अगतोती आदि अलग बात है मंत्र इतना ही था मंत्र समाप्ति हो गई स तेर जपे न जब ऐसा जब करता है प्राणा प्रसव से आरंभ हुआ था मंत्र और विलुप्सीयत था उसका मंत्र था ये जब किया उसने मैंने प्रार्थना की प्राणों से स तेर जपे न इस जब के द्वारा वो देखती ध्यान न जब माने ध्यान उपासना से ध्यान नजर जब के द्वारा और पूर्व में चिंतन उसका उपासना किया है यज्ञ रूप से यह दोनों साधनों के द्वारा जपे न मंत्र जब हो गया पूर्व में जो उपासना की इस दोनों के माध्यम से तथा तस्मात उसी से ही क्या ये उदेती ऐसा आ जाए तस्मात उपतापात उस रोगों से उद उदेती मानी उदग्छति उदयती तो उद को दे जाके ए के साथ उदगल उदयती ते प्राग धातु तो है उपसर्ग जो भी होते हैं जिनकी गति संज्ञा होती है वो धातु के पहले प्रयोग किया जाता है <coughs> उदगम में विमुक्ता सन माने रोगों से उदगम में माने निकलना माने क्या रोगों से मुक्त होता हुआ विमुक्ता सन रोगों से मुक्त होता हुआ अगधोह अनुतापो बहुत फिर अगदो हो जाता है रोग रहित हो जाता है माने ताप कष्ट से रहित हो जाता है यह अर्थ है ये बताया ठीक है अनुसंत अनुता इतना अनु एक ही भाव है या अनुसंत अनुतवे अनुजो उपसर्ग लगाया हुआ है किसके लिए एक ही भाव करने के लिए मेरी इस आयु को उस आयु के साथ एक कर दो ये कहने में तात्पर्य अनु का यह तात्पर्य तो होता है जो अनुसंतनोता कहा अनुशब्द जो विशेष लगाया तो इसका अर्थ होता है कि इस आयु के उस आयु के साथ जोड़ दो अभी प्राप्त सबन चल रहा है माध्यम सबन साथ जोड़ दो ये कहने में पूरी कहा अनुपदम एक भाव है अनुपद जो एक, एक तो के विषय में है इस आयु और उस आयु के एकत्व करने में है ना मंत्र जबस्य न अनुबंधित्व विधि यज्ञ न कहा मंत्र जब से न अनुबंधित विधि यज्ञ में ये मंत्र जपना नहीं होता वह अनुबंध नहीं कि विधि यज्ञ भी जपना पड़ेगा ये मंत्र नहीं ये मंत्र तो ये उपासना अंग है शरीर को यज्ञ होता मानसिक ये क्या है इसके लिए है ये जो मंत्र का जप किया था प्राणा बसव इत्यादि विधि में इसकी आवश्यकता नहीं है भाग्य होगा उसके लिए आप आवश्यकता मंत्रजप से न अबंधित विधेयक टिप्पणी कहते हैं जपेन ध्यान च भाष्य सूचित अर्थम प्रकटित है भाष्य में कहा था जपे न्यान चाहता उसके अर्थ कहते हैं मंत्रजप से न अबंधित विधेयक ध्यान जे नो ये ध्यान में संबंध है मंत्रजप मंत्रजप से न विधेयज नहीं विद्यज्ञ में इसका जबकि आवश्यकता नहीं है जो बाहर एक होगा ये मंत्र जब की आवश्यकता नहीं है जो ध्यान है एक उपासनांग चल रहा है अभी एक चल रहा है इसमें आवश्यकता है मंत्र जपने का समय हो गया है ओमाप्यांगा नी प्राण चक्षु स्रोत बल इंद्रियाम ब्रह्मोपनिषदा मामा ब्रह्म निराको निराकर मयी सन्त हे मयू सन्त ओ